तौर से समझा जाता है कि धार्मिक बनने के लिए इंद्रों को वश में रखना अनिवार्य है आप कहते हैं इंद्रियां दमन भक्ति का लक्षण नहीं एक बात सदा ध्यान में रखना जो आमतौर से समझा जाता है वह आमतौर से गलत होता है भीड़ के पास सत्य नहीं है कभी नहीं रहा सत्य सदा व्यक्तियों में घटता है और उनमें ही घटता है जो अपूर्व रूप से अपनी पात्रता निर्मित करते विरले व्यक्तियों में घटा है भीड़ तो कामचलाऊ बातों को मानकर चलती रहती भीड़ तो उधा को मानकर चलती रहती भीड़ तो झूठे पर भरोसा रखती उन झूठों को तोड़ डालना है इन सारे झूठों में सबसे बड़ा झूठ है कि इंद्रियों को वश में रखना अनिवार्य है धर्म के लिए यह सबसे बड़ा बुनियादी झूठ है परमात्मा इंद्रियां देता है और महात्मा सिखाते हैं कि इंद्रियों को नष्ट कैसे करो जॉर्ज गुजेफ कहता था कि मेरे अनुभव में एक बड़ी अजीब आई है कि महात्मा परमात्मा के विपरीत मालूम पड़ती है इस बात में बड़ा मूल्य है परमात्मा इंद्रियां देता है और महात्मा के इंद्रियों का दमन करो ये बात जस्ती नहीं यह धार्मिक नहीं हो सकती इंद्रियों को परिशुद्ध करो दमन नहीं इंद्रियों को निखार करो परिष्कार करो आंखों को इतना उज्ज्वल बनाओ कि जहां भी जो भी दिखाई पड़े परमात्मा ही अनुभव हो कानों को इतना शुद्ध करो कि जो स्वर भी सुनाई पड़े वो उसी के अनाहत नाद अंग हो प्रेम को ऐसा परिपूर्ण करो कि जिस जिसपे प्रेम डालो वही तुम्हारा कृष्ण हो जाए तुम्हें तो इंद्रियों के दमन के पक्ष में नहीं पक्ष में है वो धार्मिक नहीं लेकिन इंद्रियों के दमन करने की बात लोगों को जी जची इसलिए कि दमन करने से अहंकार को मजा आता है किसी को भी दबाओ तो अहंकार को मजा आता है दूसरे को दबाओ तो भी मजा आता है अपने को दबाओ तो भी मजा आता है अहंकार को मजा ही दबाने में आता है किसी की छाती पे बैठ जाओ तो मजा आता है। अपनी ही छाती पे बैठ जाओ तो भी मजा आता है अहंकार संघर्ष से जीता है तो या तो दूसरों से लड़ो और दूसरों को हराओ मगर दूसरों से लड़ना हमें संभव नहीं होता महंगी भी बात है तो अपने से ही लड़ो अपने को ही दबाओ ये तो दूसरों को जीतो या अपने को जीतो मगर जीतो जरूर जहां जीत है वहां अहंकार को मजा आता है कि मैं कुछ मैं कुछ खास विशिष्ट तो इंद्रियों को दाने की बात अहंकारियों खूब जमी और समाज को भी यह बात जमी क्योंकि इंद्रियों को दबाने में लग जाता है वो समाज के लिए सहयोगी हो जाता वो दूसरों को नहीं दबाता नहीं तो वो दूसरों को दबाएगा दबाने का कहीं उसे रस है तो दबाने का रस वो निकालेगा अगर अपने को दबाने लगे तो समाज सुविधा में हो जाती उस आदमी से झंझट मिटी वो अब दूसरे को नहीं दबाता वो पड़ोसियों को नहीं सताता वो किसी दूसरे को नीचे नहीं दिखाना चाहता वो अपने ही साथ जूझ रहा है वो अपने ही दाएं बाएं हाथ को लड़ा रहा है वो में अपनी ही छाया से लड़ रहा है वो जाने उसका काम जाने समाज कहती ये सज्जन आदमी दुर्जन समाज उसे कहती जो दूसरों को दबाता है उसको कहती गुंडा जो दूसरों को दबाता है जो अपने को दबाता उसको कहती साधु मगर दोनों के पीछे राज क्या है बात तो एक ही है दबाने का रस ही अहंकार है और जब तक दबाना है तब तक तुम समर्पण ना कर सकोगे क्योंकि दबाना संकल्प है परमात्मा के चरणों में तो सब छोड़ देना है सहज भाव से इतने परिपूर्ण भाव से कि वो जैसा रखे वैसे रहेंगे जैसा मीरा कहती जहां उठाता उठ जाते बैठाता बैठ जाते जो करवाता करते करता वह हम मात्र निमित्त हम उपकरण मात्र अर्जुन ने वही बात कृष्ण से गीता में पूछी अर्जुन बनना चाहता है संकल्पवान वो कहता है ये सब मैं छोड़ के जाता हूं इसमें क्या रखा है जंगल में चला जाऊंगा सन्यासी हो जाऊंगा अपने आत्मज्ञान की खोज में लगूंगा चित्त को शांत करूंगा इस युद्ध में क्या रखा है इसमें लोग कटेंगे मरेंगे ये मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं इसमें कर्ता का भाव कृष्णों है कृष्णों यही समझाते पूरी गीता इस एक सूत्र पर घूमती है इस एक कील पर घूमता गीता का चाक कि तु निमित्त तू करता नहीं ये भ्रांति तू छोड़ करने वाला परमात्मा है वो जो करवा है अगर उसने तुझे युद्ध में ला खड़ा किया है तो ठीक यही मर्जी होने दे तू बीच में अड़ तू सिर्फ द्वार खोल दे परमात्मा को तेरे से उतरने दे जो उसे करना है कर क्योंकि मैं तुझसे तो कहता हूं अर्जुन कि जो मरने वाले हैं वो मर ही गए जो मरेंगे वो मर ही चुके मैं उन्हें देख रहा हूं और दे। सिर्फ कोई धक्का देने वाला चाहिए और उनकी लाश गिर ची अगर तू धक्का ना देगा तो कोई और धक्का देगा मौत तो होने ही वाली ये तेरे कारण नहीं हो रही तू अपने को कारण मान के अहंकार को मत भर तू अपने को कर्ता मान ही मत उपमात्र हो जा। जो बात कृष्ण बहिर युद्ध के लिए कहते हैं वही मैं तुमसे कहना चाहता हूं तुम्हारे पूरे जीवन के युद्ध के लिए तुम चेष्टा मत करो कर्ता मत बनो तुम सहज उसके हाथ में छोड़ दो उसने आंखें देखने दी हैं तो जरूर रूप में कुछ छिपा है, तो तुम रूप को गौर से देखो तुम प्रगाढ़ता से देखो तुम रूप में गले डुबकी लगाओ तुम रूप की तलहटी में जाओ और तुम अरूप को छिपा पाओगे अगर देह प्यारी लगती है तो और गहरे उतरो। देह के भीतर तुम मन का सौंदर्य पाओगे और गहरे उतरो मन के भीतर तुम आत्मा का सौंदर्य पाओगे और गहरे उतरो और हर आत्मा के भीतर तुम परमात्मा का सौंदर्य पाओगे ये जो देह पर थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ती है आभा सौंदर्य महिमा ये आती भीतर से ही है ये झलक अंतर की ही है तुम इस छाया में मत अटक जाओ तुम इसके मूल स्रोत को खोजो जैसे झील में चांद बना सुंदर लगता है, लेकिन झील में चांद है नहीं चांद तो आकाश में झील में तो प्रतिबिंब है जो आदमी झील में डुबी मार जाए चांद को खोजने के लिए वो ना समझ वो कभी चांद तक नहीं पहुंचेगा अब ये जो लोग चांद गए झीलों में उतरते तो चांद पर कभी नहीं पहुंचते कैसे पहुंचते प्रतिबिंब में तो कोई खोज नहीं हो सकती प्रतिबिंब में अंता हाथ में राख लगती राख भी नहीं लगती कोरे खाली हाथ रह जाते तो जिस आदमी ने शरीर में सौंदर्य को देखा और शरीर में ही खोजने चला गया उसने भूल की वो झील में डुबकी मारने लगा और चांद पर रहे और झील में खोजा बिना नहीं पाया चांद को बाहर निकलकर उसने कहा कि चांद है ही नहीं ये दूसरी भूल है पहली भूल भोगी की भूल थी कि शरीर में सौंदर्य खोजने गया दूसरी भूल तुम्हारे तथाकथित त्यागी की भूल है वो कहता सौंदर्य है ही नहीं मैंने खोज कर देखा वहां कुछ भी नहीं मैं तुमसे कहता हूं दोनों गलत थे आंखें ऊपर उठाओ अगर झील में सौंदर्य है तो कहीं से आता होगा झील में नहीं मिलता है खोजने से तो जरूर प्रतिबिंब होगा इसलिए नहीं मिलता दिखता तो है मिलता नहीं दर्पण के सामने खड़े हो तुम दिखाई पड़ते हो मगर दर्पण को तोड़ के खोजने जाओगे वहां कुछ नहीं पाओगे जब भी कहीं कोई चीज दिखाई पड़े और खोजने पे मिले ना तो एक बात सिद्ध हो जाती है कि वो प्रतिबिंब था रिएक्शन था मगर प्रतिबिंब होने के लिए बिंब तो होना ही चाहिए नहीं तो प्रतिबिंब कैसे होगा झील में चांद दिखा तो आकाश में चांद चाहिए और शरीर में सौंदर्य दिखा तो सौंदर्य कहीं तो चाहिए ही नहीं तो शरीर में भी कैसे दिखाई पड़ेगा शरीर में खोजने से नहीं मिला यह बात सच है भोगी गलत सिद्ध हुआ अब त्यागी कहता है कि हम शरीर को छोड़कर जा रहे हैं हम शरीर के दुश्मन हो गए अब हम कभी झील में ना झांकेंगे अब हम झील से भाग रहे हैं अब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां झील होगी नहीं हम रेगिस्तान जा रहे हैं। हम तो रेगिस्तान में बैठेंगे जहां जल हो ही नहीं क्योंकि जल बड़ा धोखेबाज है मगर ये दूसरी भूल हो गई चांद है झील में नहीं है ये सच मगर चांद कहीं है आकाश में आंखें ऊपर उठाओ इस जगत में जो भी सौंदर्य है परमात्मा का है उसका ही प्रतिफलन इस जगत में जो भी संगीत है अनाहत नाथ का है उसका प्रतिफलन इसलिए मैं इंद्री विरोधी नहीं हूं इंद्रियों बेचारियों का क्या कसूर इनको फोड़ने से कुछ भी ना होगा इनको जड़ कर डालने से कुछ भी ना होगा इनको तुम काट भी डालो तो भी तुम्हारी वासना ना जाएगी क्योंकि वासना तो भ्रांति का नाम है इंद्रियों से को उसका कोई संबंध नहीं तुम क्या सोचते हो बुद्ध की आंखें तुमसे कम देखती हैं तुमसे बहुत ज्यादा देखती हैं गहरा देखती पारदर्शी हो गई एक्सरे उपलब्ध हो गया उन आंखों को आर पार देखती अब कोई चीज उनके बीच में बाधा नहीं बनती बुद्ध अंधे थोड़ी है बुद्ध आंख वाले हैं बुद्ध ने कहा है कि मुझ में और तुम में फर्क इतना ही है तुम भी आंख वाले हो मैं भी आंख वाला हूं तुम आंख बंद किए बैठे हो मैंने आंख खोल के देखा बस इतना ही फर्क है तुम कहते हो आमतौर से समझा जाता है कि धार्मिक बनने के लिए इंद्रियों को वश में रखना अनिवार्य जरा भी नहीं चैतन्य को जगाओ इंद्रिया अपने से वस्म हो जाती इंद्रियों को वस्म करने से चैतन्य नहीं जगता जागरूक बनो प्रेम और ध्यान को उमगाओ और इंद्रिया में हो जाती सभी इंद्रिया उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती क्योंकि सभी तरफ से उसी की खबर आती सभी इंगित उसी की तरफ तीर बने हुए हैं आप कहते हैं इंद्री दमन भक्ति का लक्षण नहीं हो ही नहीं सकता भक्त तो आह्लादित होता है सारी इंद्रियों के साथ नाचता है परमात्मा के सामने भक्त की तो सारी इंद्रियां संवेदनशील हो जाती तुम जरा मीरा की सोचो जो ऐसे प्यारे गीत गा सकी इसकी इंद्रियां बड़ी संवेदनशील रही होंगी ये जगत के सौंदर्य को नहीं देखती थी ऐसा नहीं कल के गीत में देखा राणा को कहती है तेरा देश रंग रूढ़ो बड़ा रंगीन है बड़ा सुंदर है लेकिन मेरा मन तेरे देश में नहीं लगता क्योंकि राणा तेरे देश में साधु नहीं सौंदर्य है लेकिन ऊपर ऊपर भीतर का सौंदर्य नहीं साधु नहीं देह का सौंदर्य है आत्मा का सौंदर्य नहीं इसलिए मेरा मन तेरे देश में नहीं भाता तेरा देश बुरा है ऐसा नहीं तेरा देश बड़ा प्यारा है मगर कुछ चीज की कमी मंदिर सुंदर है लेकिन मूर्ति नहीं मंदिर प्यारा है संगमरमर का है लेकिन मंदिर का राजा मौजूद नहीं तेरे देश में साथ नहीं इसलिए मन नहीं भाता इसलिए मैं उधर लौट के नहीं आती बाहर बाहर सब कुछ है भीतर भीतर सब खाली थाली सोने की है भोजन उसमें बिल्कुल नहीं क्या करोगे ऐसी थाली का देह सुंदर है और आत्मा कुरूप है क्या करोगे ऐसी देह का लेकिन ध्यान रखना इसमें देह का कोई कसूर नहीं देह अगर कुरूप है तो इसलिए कुरूप है कि भीतर सुंदर आत्मा को जन्माने में तुम असफल हो गए भीतर जगाओ सौंदर्य को और तुम एक चमत्कार देखोगे तुम एक चमत्कार देखोगे कि जैसे जैसे भीतर ध्यान जैसे जैसे भीतर भगति जैसे जैसे भीतर प्रेम का अविर्भाव होता है वैसे वैसे देह पर भी सौंदर्य की आभा छाने लगती देह में एक नवीन प्रकाश आ जाता एक नई चमक आ जाती अलौकिक इस पृथ्वी की नहीं परलोक की, तो दमन तो लक्षण नहीं है ऊर्धव गमन लक्षण है भक्ति का इंद्रियों को उठाना है परमात्मा की तरफ इंद्रियां नीचे की तरफ न बहती जाए पदार्थ की तरफ इंद्रियां उठने लगे इंद्रियों को पंख लगे उड़े इंद्रिया आकाश की तरफ फिर बड़ी प्यारी है अद्भुत है जिन आंखों ने संसार में भटकाया है यही आंखें परमात्मा में रमा देंगी और जिन कानों ने संसार के शोरगोल में तुम्हें उलझाया है यही कान तुम्हें अनाहत के नाश से भी भर देंगे यही सीढ़ी जो नीचे ले जाती है ऊपर ले जाती सीढ़ी तो एक ही होती सीढ़ी मत तोड़ नहीं तो पीछे पछताओगे इस बात को कभी ख्याल किया इस छोटे से तथ्य को कभी विचार किया कि जिस सीढ़ी से तुम नीचे आते हो उसी से ऊपर जाते हो क्योंकि यह सीढ़ी नीचे ले जाती इसको जला मत डालना नहीं तो ऊपर कैसे जाओगे फिर फिर ऊपर कभी ना जा सकोगे दिशा बदलो अपनी नीचे मत जाओ ऊपर चलो मगर सीढ़ी तो यही है यही इंद्रिया उस परम का द्वार बन जाती हैं और यही इंद्रियां उस परम के लिए दीवार भी बन जाती तुम इनको द्वार बनाओ दीवार ना बनाओ यह समझ में आता है लेकिन इनके दमन से यह नहीं होगा इनके शुद्धिकरण से यह होगा इनको निखारो और संवेदनशील बनो जब फूल को देखो तो और भरपूर देखो ऐसे डूब के देखो तो उस घड़ी में फूल के अतिरिक्त कुछ भी ना रह जाए और तुम्हें तो अचानक लगेगा कि फूल के पास ही पास कहीं परमात्मा की ध्वनि भी है ये जो मैं कह रहा हूं ये कोई विश्वास करने की बात नहीं करो और देखो ये तो सीधा प्रयोग है मैं जो भी कहता हूं सब प्रयोग है मैं जो भी कहता हूं वैज्ञानिक है करना चाहो तो करके देख ले सकते हो कोई वीणा बजा रहा है तुम सुन रहे हो और गहरे सुनो सुनते सुनते मस्त हो जाओ ऐसे सुनो कि डूब जाओ और अचानक तुम पाओगे कि बाहर की वीणा तो बजती ही रही भीतर की वीणा बजनी शुरू हो गई बाहर की वीणा की संगत में भीतर की पड़ी हुई सूनी वीणा पर कुछ स्वर कपने लगे संगीतवादक कहते हैं कि अगर एक ही कमरे में खाली कमरे में एक वीणा कोने में रख दी जाए और दूसरा संगीतज्ञ कुशल संगीतज्ञ हो वो दूसरी वीणा को बजाए तो तुम चकित होकर देखोगे कि वो जो वीणा कोने में रखी उसके तार कपने लगते उसमें पैदा हो जाता जब एक वीणा के तार नाचने लगते तो दूसरी वीणा भी बिना अंगुलियों के तारों को कपाने लगती वो जो कंपन पूरे भवन में भर जाएगा वो वीणा के तार भी पकड़ लेंगे और ऐसी ही घटना घटती साथ संगत में किसी की वीणा बज रही है वो तो मीरा कहती है इसलिए वहां मेरा मन नहीं भाता वहां साधु नहीं है वहां कोई वीणा को बजाने वाले नहीं है जिनकी वीणा सुनकर मेरी वीणा बज उठे संगति का और क्या अर्थ होता है सत्संग का और क्या अर्थ होता है किसी की वीणा बज उठी है <laughs> तुम अपनी वीणा लेके उसके पास बैठ गए तुम्हें पता नहीं कि कैसे वीणा के तार छू तुम्हें यह भी पता नहीं कि वे तार कहां है तुम्हें अपनी उंगुलियों का भी कोई भरोसा नहीं तुमने संगीत कभी सीखा नहीं तुम्हें स्वरों का कोई ज्ञान नहीं कोई फिक्र नहीं जिसकी वीणा बज रही उसके पास बैठ जाओ बैठो कुछ दिन बैठो कुछ समय बजने दो उसकी वीणा एक दिन अचानक तुम पाओगे तुम्हारे भीतर कुछ कपा कुछ कंपन हुआ कोई लहर समा गई अचानक तुम पाओगे कि बाहर की वीणा तो बज ही रही है भीतर कुछ बजने लगा यही संवाद है जो गुरु और शिष्य के बीच फलित होता है यही दान है जो गुरु से शिष्य को मिलता है यह कोई वस्तु नहीं जो हाथों हाथ हाँत दी जाती है। यह तो एक संस्पर्श है यह तो बड़ा अदृश्य संस्पर्श है चुपचाप हो जाता है किसी और को पता भी नहीं चलता कानो कान किसी को खबर नहीं होती कोई चीज आती ना कोई चीज जाती गुरु से कोई चीज निकल के शिष्य में नहीं जाती मगर गुरु के भीतर कुछ कपता है नाचता है और उसी नाच में शिष्य के भीतर कुछ नाचने लगता है कार्ल गुस्ताव जुंग ने पश्चिम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने उसके लिए एक ठीक ठीक शब्द खोजा है वो शब्द को कहता है सह संवेदनशीलता संवाद कुछ यहां घट रहा है कुछ दूसरी जगह घटने लगता है ठीक उसके संवाद में और दोनों के बीच कोई सेतु भी नहीं है कार्य कारण का कोई संबंध नहीं ऐसा नहीं कि गुरु शिष्य को ज्ञान दे देता है ऐसा नहीं है ऐसा होता तब तो एक गुरु सारी दुनिया को ज्ञान दे देता और ऐसा भी नहीं है कि शिष्य ज्ञान ले लेता है लेने देने की बात ही नहीं होती शिष्य केवल खुले मन से बैठ जाता है हृदय को खोल के बैठ जाता है शिष्य सिर्फ अपने को असुरक्षित छोड़ देता है वो कहता है तुम्हारी राजी में मेरी रजा है इधर मैं बैठा हूं इधर मैं तुम्हारे पास हूं हमारे पास जो शब्द है कुछ बड़े मूल्यवान हैं उनमें एक शब्द है उपासना उपासना का अर्थ होता है पास बैठना उपासन गुरु के पास बैठ गए उपासना यही अर्थ उपनिषद का भी होता है उपनिषद का अर्थ होता गुरु के पास बैठ गए और यही अर्थ उपवास का भी होता है कि गुरु के पास बैठ गए भूखे मरने से उपवास नहीं होता लेकिन किसी गुरु के पास बैठे बैठे भूख की याद ना आए तो उपवास भोजन भूल जाए तन की सुध भूल जाए ये मतलब गुरु के पास बैठे बैठे तन की सुध ना आए तो उपवास और गुरु के पास बैठे बैठे दोनों के ताल मेल हो जाएं तो उपनिषित वही उपनिषित का जन्म होता है वही सत्य का आविर्भाव होता है और यही उपासना यही प्रार्थना यही पूजा इंद्रियों को जगाओ इंद्रियों को जीवन दो जड़ मत करो संवेदनशील करो इंद्रियों को नाचने दो इंद्रियों को रक्ष में आने दो नाच में आने दो इंद्रियां जब अपनी परिपूर्णता पर होंगी वहीं से छलांग लगती इंद्रियां परमात्मा ने ऐसे ही नहीं दे दी इसलिए नहीं दे, दे, दे देंगे इनको तोड़ो फोड़ो दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो इंद्रियों के दुश्मन एक भोगी वो इनको नष्ट कर देते वो नष्ट कर देते हैं क्षुद्र में का स्वाद लेते लेते विराट के स्वाद की क्षमता समाप्त हो जाती और तथा कथित त्यागी वो भी इनके दुश्मन है वो भी इनको नष्ट कर देते अब कोई आदमी कांटों पर लेटा हुआ वो क्या कर रहा है वो ये कर रहा है कि स्पर्श की क्षमता समाप्त हो जाए शरीर जड़ हो जाए एक आदमी धूप में खड़ा हुआ है वो धूप में खड़े हो कि क्या कर रहा है वो ये कर रहा है कि चमड़ा मोटा हो जाए मोटी चमड़ी कहते ना जिसमें बुद्धि कम होती उसको कहते मोटी चमड़ी मोटी चमड़ी हो जाए चीजों का परिणाम ना हो संवेदनशील तक जाए मगर यह कोई क्रांति नहीं है किसी को तुम गाली दो और उसको समझ में ना आए कि तुमने गाली दी और वो उत्तर ना दे और हंसता हुआ चला जाए इसको तुम कोई संतत्व तो नहीं कहोगे ये मोटी चमड़ी इनकी अकल में ना आई कि गाली थी इनको समझने में वक्त लगता है इन्हें सुन भी ली फिर भी पकड़ में ना आए तो इनको तुम बुद्धू कहोगे बुद्ध तो नहीं बुद्ध भी नहीं गाली से प्रभावित होते लेकिन उसका कारण ये नहीं कि वह बुद्धू हो गए उसका कारण ये कि समझ इतनी हो गई कि अब तुम पे दया आती गाली देने वाले पे दया आती ऐसा नहीं कि गाली समझ में नहीं आती मगर ये दोनों तरकीबें काम में लाई जा सकती हैं या तो इतना बुद्धत्व पैदा करो इतना बोध कि गाली समझ में आए और जो गाली दे रहा हो उस पे दया आए करुणा आए कि बेचारा और तुम्हें कोई चोट ना लगे क्योंकि तुम्हारे बुद्धत्व में कैसे चोट लग सकती है इसकी गाली इसने दी इसका काम तुम्हें क्या लेना देना ये तुम्हारी समस्या ही नहीं है तुम्हारी शांति अखंडित रहेगी मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो जड़ बुद्धि आदमी है जिसको किसी ने गाली दी तो वो समझे ही नहीं अपना हंसता चला गया यह भी बचने की सस्ती तरकीब है और अक्सर त्यागी ने यही किया है वो अपनी क्षमताओं को तोड़ लेता है जड़ कर लेता है मैं इंद्रिया जागरण के पक्ष में हूं इंद्रिया दमन के नहीं क्योंकि इंद्रियों को पंख देना है उन्हें परमात्मा तक उड़ने की क्षमता देना है इन्हीं इंद्रियों के सहारे तुम संसार में आए हो इसी सीढ़ी से उतर के अब इसी सीढ़ी पर चढ़ के परमात्मा तक जाना है तोड़ मत देना नहीं तो पछताओगे बहुत तोड़ना बहुत आसान फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है